श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग विवाह और पुनरागमन श्री रामकृष्ण देव की तत्कालीन योग विभूति भविष्य दर्शन रूप विभूति का विकास भी इसी समय श्री राम कृष्णदेव के जीवन में देखने को मिलता है हृदय तथा कामारपुकुर व वा जयरामवाटी के बहुत से लोगों ने इस विषय में साक्षी प्रदान की है श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से भी कभी कभी हमें इस संबंध में संकेत प्राप्त हुआ है निम्नलिखित घटनाओं से पाठक या भलीभांति समझ सकेंगे श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन आचरण तथा क्रियाकलापों को देखकर उनकी माता जी आदि की यह धारणा हुई थी कि दैवी कृपा से उनका वायु रोग बहुत कुछ घट चुका है क्योंकि उन लोगों को यह दिखाई दे रहा था कि वे पहले की भांति व्याकुल होकर रोते नहीं हैं भोजनादि भी यथा समय कर लेते हैं और प्रायः सभी विषयों में साधारण मानव की तरह आचरण करते रहते हैं सर्वदा देवी देवताओं की प्रतिमाओं को लेकर रहता रहना शमशान में विचरना पहने हुए वस्त्र को त्याग कर कभी कभी ध्यान पूजनादि का अनुष्ठान करना तथा उस विषय में किसी के निशेष को न मानना आदि उनके कुछ व्यवहार यद्यपि अनन्य साधारण थे फिर भी उनके लिए वे अस्वाभाविक नहीं थे। उनका यह स्वभाव तो बाल्यकाल से ही था इसलिए उनके इन आचरणों को देखकर उनके आत्मीय वर्ग को उनके वायु रोग की वृद्धि का कोई कारण दिखाई नहीं दिया किंतु सांसारिक समस्त विषयों में उनकी पूर्ण उदासीनता तथा निरंतर उपेक्षा बुद्धि को दूर करने के लिए वे विशेष रूप से चिंतित थे उनके मन में यह बात बारंबार जागृत होती थी कि जब तक सांसारिक विषयों की ओर दृष्टि आकृष्ट होकर उपरोक्त भाव दूर नहीं होगा तब तक उनके लिए वायु रोग से पुनः आक्रांत हो जाने की विशेष संभावना है इस रोग से रक्षा के निमित्त श्री रामकृष्ण देव स्नेह मई माता तथा ज्येष्ठ भ्राता उपयुक्त कन्या ढूंढ उनका विवाह करने का परामर्श करने लगे वे सोचने लगे कि सद्वंश के सुशीला पत्नी के प्रति स्नेह उत्पन्न होने पर उनका मन विभिन्न विषयों की ओर न जाकर अपनी सांसारिक स्थिति के उन्नति साधन में ही संलग्न होगा इस बात का पता लगाने पर गदाधर कहीं बिगड़ न बैठे इसलिए माता तथा ज्येष्ठ पुत्र के बीच एकांत में परामर्श हुआ किंतु तीक्ष्ण बुद्धि गदाधर को यह बात विदित होने में अधिक विलंब न लगा सब कुछ जानकर भी उन्होंने इस बारे में कोई आपत्ति नहीं की घर में आनंददायक कोई उत्सव आदि होने पर बालक बालिकाएं जिस प्रकार आनंद मनाते हैं उन्होंने भी ठीक उसी प्रकार का आचरण किया श्री जगन्माता से इस विषय को निवेदित कर अपने कर्तव्य का परिज्ञान हो जाने के कारण ही क्या वे आनंदित हुए थे अथवा बालक की भांति भविष्य दृष्टि का अभाव तथा चिंता शून्यता ही उनके इस प्रकार आचरण के कारण थे इस संबंध में अन्यत्र हमने यथा साध्य आलोचना की है यथा स्थान पाठकों को स्वयं इसका पता चल जाएगा अस्तुचारों ओर गाँवों में लोग भेजे गए किंतु इच्छानुरूप कन्या न मिली जिन दो चार कन्याओं का पता लगा उनके अभिभावकों के द्वारा अधिक धन मांगे जाने के कारण रामेश्वर को चार रामेश्वर को उन स्थानों में भाई का संबंध करने का साहस न हुआ इस प्रकार बहुत खोज करने पर भी उपयुक्त कन्या के न मिलने के कारण चंद्रा देवी तथा तो रामेश्वर जब अत्यंत निराश एवं चिंताग्रस्त हो गए तब भावाविष्ट हो गदाधर ने एक दिन उनसे कहा अन्यत्र धूलना व्यर्थ है जयराम बाटी गाँव में श्री रामचंद्र मुकोपाध्याय के घर में विवाहार्थ कन्या तिनके से चिन्हित कर रखी हुई है